श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा प्रणाली और नरेंद्रनाथ नरेंद्रनाथ का संयम सम्मान शिष्टाचार सौंदर्यानुभव आदि भावों की प्रेरणा से साधारण मनुष्य का हृदय जितना कोमल भाव धारण करता है उससे भी अधिक कोमल भाव स्त्रियों के सामने उसमें प्रकट होता है हृदय में प्रच्छन्न संस्कारों से ही ऐसा होता है यह शास्त्र सम्मत सिद्धांत है नरेंद्र के हृदय में इस प्रकार के संस्कार सदैव ही अल्प दिखाई पड़ते थे इसे लक्ष्य कर श्री रामकृष्ण देव के मन में दृढ़ धारणा हो गई थी कि नरेंद्र रूपज मोह से विह्वल होकर कभी संयम के पथ से भ्रष्ट नहीं होगा बारंबार भाव समाधि होने के कारण हम लोग किसी समय एक व्यक्ति नित्य गोपाल उन्होंने परिवर्तित जीवन में ज्ञानानंद स्वामी नाम ग्रहण किया था सम्मान देते थे उनके साथ नरेंद्र की उस विषय में तुलना करके श्री कृष्ण देव ने हम लोगों से एक दिन कहा था स्त्रियों के आदर यत्न से वह व्यक्ति बिल्कुल पिघल जाता है परंतु नरेंद्र कभी वैसा नहीं होता मैंने विशेष ध्यान देकर देखा है वैसे क्षेत्र में मुंह से कुछ न कहने पर भी उसका भाव देख लगता है मानो वह असंतुष्ट होकर मुंह फेरते हुए कह रहा है ये लोग यहाँ क्यों ज्ञान का प्रकाश और पुरुषोचित भाव प्रबल रहने पर भी नरेंद्रनाथ के भीतर कोमलता और भक्ति भाव की अल्पता नहीं थी श्री रामकृष्ण देव ने जब बात हमसे अनेक बार कही है सामान्य व्यवहार में प्रकट करके उनके मन के भावों के प्रति ध्यान रखकर ही उन्होंने यह सिद्धांत निर्धारित कर लिया था सो नहीं बल्कि उनके शारीरिक लक्षणों को देख भी उन्होंने यही निश्चय किया था हमें स्मरण है एक दिन नरेंद्र नाथ की मुखर मुखश्री देखते हुए उन्होंने कहा था ऐसे नेत्र क्या कभी शुष्क ज्ञानी के हो सकते हैं ज्ञान के साथ स्त्रियों जैसा भक्ति भाव तेरे भीतर प्रचुर परिमाण में है केवल पुरुषोचित भाव ही जिसके भीतर रहता है उसके स्तन के चारों ओर का भाग कभी भी काला नहीं रहता महावीर अर्जुन का ऐसा ही था श्री रामकृष्ण देव की उदासीनता से नरेंद्र का आचरण उपरोक्त चार प्रकार के साधारण उपायों के अतिरिक्त हमें ज्ञात और अज्ञात अन्य अनेक उपाय से श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र की परीक्षा ली थी इनमें से एक दो प्रधान बातें हम आगे पाठकों को बताएंगे हमने पहले बताया है कि नरेंद्र जब दक्षिणेश्वर में आते थे तब श्री रामकृष्ण देव उन्हीं को लेकर व्यस्त रहते थे उन्हें दूर से देखते ही उनका संपूर्ण अंतकरण मानो शरीर से प्रबल वेग से निकलकर कर उन्हें प्रेमालिंगन में आबद्ध करता था वह न वह न कहते कहते समाधिस्थ हो जाते उन्हें हमने अनेक बार देखा है ऐसा होने पर भी दक्षिणेश्वर में कुछ समय तक आते जाते रहने के एक दिन ऐसा आया कि नरेंद्र के आने पर उन्होंने उनके प्रति उदासीन जैसा व्यवहार किया नरेंद्र नाथ आए श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर सामने बहुत देर तक बैठे रहे किंतु श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें प्यार तो किया ही नहीं अपितु तो एक बार कुशल प्रश्न तक नहीं पूछा और संपूर्ण अपरिचित की तरह उनकी ओर बस एक बार दृष्टि डालकर चुपचाप बैठे रहे नरेंद्र ने सोचा वे संभवतः भावाविष्ट है निदान कुछ देर के बाद कमरे से बाहर आकर नरेंद्रनाथ हाजरा महाशय से वार्तालाप करने लगे श्री रामकृष्ण देव किसी दूसरे से बात कर रहे हैं सुनकर नरेंद्र पुनः उनके पास आकर बैठ गए इस बार भी उन्होंने उनसे कुछ बातचीत न करके दूसरी ओर मुंह फेर लिया और सैया पर लेटे रहे इस तरह सारा दिन बीत जाने पर संध्या समय भी उनका भावान्तर न देख कर उन्हें प्रणाम करके कलकत्ते लौट आए एक सप्ताह के अंदर नरेंद्र ने फिर से दक्षिणेश्वर में आकर उन्हें उसी अवस्था में देखा उस दिन भी हाजरा महाशय तथा दूसरे लोगों से बातचीत में दिन बिताकर संध्या समय वे घर लौट आए इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ बार भी दक्षिणेश्वर आने पर नरेंद्र ने उनका कुछ भी भावान्तर नहीं देखा परंतु वे विचलित नहीं हुए और पहले की तरह उसी तरह उनके पास आते जाते रहे नरेंद्र के घर पर उसका कुशल समाचार जानने के लिए बीच बीच में किसी को भी यद्यपि भेजते अवश्य थे किंतु समीप आते ही उनके साथ वैसा व्यवहार ये कुछ दिनों तक करते रहे एक मास से अधिक समय बीत जाने पर जब उन्होंने देखा कि नरेंद्र दक्षिणेश्वर आने में विरत नहीं हुआ है तब एक दिन उसे पास बुला पूछा अच्छा मैं तो तेरे साथ एक बात भी नहीं करता तो भी तू यहाँ क्यों आता है बतला भला नरेंद्र ने उत्तर दिया क्या, क्या मैं आपकी बात सुनने के लिए यहाँ आता हूँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ आपको देखने की इच्छा होती है इसीलिए आता हूँ श्री रामकृष्ण देव उनकी बात से विशेष प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था आदर सत्कार न पाने पर तू भाग जाता है या नहीं तेरे जैसे आधार में ही इतना अवज्ञा और उदासीन भाव सहन हो सकता है दूसरा होता तो अब तक भाग जाता फिर इधर न झाँगता ईश्वर दर्शन के आग्रह से नरेन्द्रनाथ का अणिमादी विभूतियों का परित्याग और एक दृष्टांत का उल्लेख कर हम प्रस्तुत प्रसंग का उपसंघार करेंगे ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने का आग्रह नरेन्द्रनाथ के हृदय में कितना प्रबल था यह उसी की सहायता से समझ में आएगा एक बार श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को पंचवटी के नीचे बुलाकर कहा देख तपस्या के प्रभाव से मेरे भीतर अणिमा आदि विभूतियाँ बहुत दिनों से ही प्रकट हुई हैं परंतु मेरे जैसे मनुष्य को जिसके पहनने के वस्त्र तक ठीक नहीं रहते उन विभूतियों का ठीक ठीक व्यवहार करने का अवसर कहा इसलिए मैं सोचता हूँ माँ से कहकर तुझे उन सिद्धियों को दे दूँ क्योंकि माँ ने बता दिया है कि ने उनके भीतर दैवी शक्ति का विशेष प्रकाश देखा था अतः उनकी इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था अविश्वास न करने पर भी उनके हृदय के स्वाभाविक ईश्वरानुराग ने उन्हें उन विभूतियों को बिना विचारे ग्रहण करने का परामर्श नहीं दिया विशेष चिंतित होकर उन्होंने पूछा महाराज क्या उनसे मेरे ईश्वर लाभ के संबंध में कुछ सहायता मिलेगी श्री रामकृष्ण देव ने कहा उस विषय में सहायता न होने पर भी जब ईश्वर लाभ करके तू उनका कार्य करने लगेगा तब उनसे विशेष सहायता से ले सकेगा नरेंद्र ने सुनकर कहा महाराज मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है पहले ईश्वर लाभ हो जाए बाद में उनके ग्रहण करने और न करने के बारे में सोचा जाएगा विचित्र विभूतियों को प्राप्त करके यदि मैं जीवन का उद्देश्य ही भूल जाऊं और स्वार्थ की प्रेरणा से उनका अयोग्य व्यवहार कर बैठूं, तो सर्वनाश हो जाएगा श्री कृष्ण देव नरेंद्रनाथ को अणिमादी विभूतियाँ सचमुच देने के लिए उद्यत हुए थे अथवा उनका हृदय जाँचने के लिए इस प्रकार पूछा था निश्चित रूप से बताना हमारे सामर्थ्य से परे है परंतु नरेंद्र के उन्हें अस्वीकार करने से श्री रामकृष्ण देव बहुत ही प्रसन्न हुए थे यह बात हम जानते हैं